ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में काम की समस्या श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि एक दो बच्चों के होने के बाद पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए लेकिन ऐसे संयम को धारण करने के लिए पति और पत्नी दोनों को प्रारंभ से ही प्रयत्न करना चाहिए अनैतिकता का अर्थ विवाहेतर संबंध की अपवित्रता ही नहीं है किसी अन्य स्त्री की ही तरह अपनी पत्नी के साथ भी संबंध अनैतिक हो सकते हैं यदि कोई अपनी पत्नी के साथ अनियंत्रित काम जीवन व्यतीत करे तो सच्चे आध्यात्मिक प्रयास के लिए अति आवश्यक शक्ति एवं तीव्रता वह कहाँ से पाएगा इस सत्य को स्पष्टता तथा गंभीरता से समझ लेना चाहिए उच्चतर जीवन यापन करने के लिए महान शक्ति की आवश्यकता है और हम यदि प्रगति करना तथा पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस शक्ति को जो वस्तुतः एक ही है काम के रास्ते से व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन नैतिक विधि विधान और सामान्यतः अच्छा कहलाने वाला जीवन मात्र नहीं है उसके लिए महान संयम और पवित्रता आवश्यक है जो कोई उच्चतर जीवन यापन करना चाहता है उसे उसकी पूरी कीमत चुकानी चाहिए इस विषय में सौदेबाजी नहीं हो सकती यदि आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से स्वीकार करना हो तो विवाहित लोगों को भी महान संयम बरतना चाहिए बाइबिल के नए व्याख्यान में ईसा मसीह मृत्युपरांत जीवन के विषय में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होकर वे न विवाह करते हैं और न ही विवाह में दिए जाते हैं लेकिन स्वर्ग में ईश्वर के देवदूतों की तरह रहते हैं हम बिल्ले ही कभी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं क्या मृत्यु प्रांत जीवन में लोग विवाह और संतानोत्पत्ति करते हैं मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है भविष्य उतना ही सत्य है जितना वर्तमान लेकिन बहुत कम लोग उसकी फिक्र करते हैं अपने वर्तमान जीवन के आकर्षणों से मोहित हो हम बिल्ले ही कभी भविष्य की सोचते हैं ब्रह्मचर्य का जीवन सन्यासी अथवा सन्यासिनी का जीवन यापन करने की आंतरिक इच्छा रखने वाली युवक और युवतियों को प्रोत्साहित और सहायता करना गृहस्थों का एक और कर्तव्य है मां शारदा कहा करती थी कि एक विवाह अविवाहित व्यक्ति आधा मुक्त है कई बार माता पिता अपने सभी संतानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाहित जीवन में घर के लिए बहुत व्यग्र होते हैं श्री रामकृष्ण के एक सुविख्यात शिष्य स्वामी योगानंद के साथ क्या घटा था तुम जानते हो अवस्था में वे विवाह कतई नहीं करना चाहते थे लेकिन माता के आग्रह और आंसुओं को सहन न कर सकने के कारण उन्होंने अंततः विवाह कर लिया लेकिन विवाह के बाद भी वे, वे शुद्ध जीवन व्यतीत करते रहे तथा अपना सारा समय साधना में व्यतीत करते रहे यह देखकर उनकी माँ ने पूछा यदि तुम गृहस्थ का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते थे तो विवाह क्यों किया सरल युवक ने उत्तर दिया कि उसके उनके कारण विवाह किया है इस पर मां ने कहा बेटा क्या कोई दूसरे के कहने से विवाह करता है सभी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं यह सुनकर योगिन भौचक्के रह गए यह बहुत से परिवारों में होता है माता पिता अपने बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह में घसीट लेते हैं और उसके बाद उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ देते हैं कई बार माता पिता विवाह के बाद भी बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं और इससे पारिवारिक कलह होते हैं यह भी सत्य है कि सभी युवक युतियां अविवाहित नहीं रहना चाहते यह भी सच है कि उनमें से बहुत से अपने मन के बारे में कुछ भी जाने बिना ब्रह्मचर्य और संन्यास की बातें करते हैं लेकिन सदैव कुछ ऐसे अल्पसंख्यक पवित्र हृदय युवक और युवतियाँ होते हैं जो एकांतिक रूप से अपने मन प्राण को एकमात्र परमात्मा को ही अर्पित करना चाहते हैं इनमें से कुछ को किसी मठ या ऐसे ही किसी स्थान में पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करने क्यों नहीं देते इनमें से कुछ को पवित्रता और शुचिता के सौरभ का आस्वादन क्यों नहीं लेने देते इस संबंध में मां शारदा ने एक बार अपनी एक भतीजी को कहा था वह अद्भुत वह उद्धित करने योग्य है एक दिन मनसा नामक एक युवक मां शारदा के पास उनसे दीक्षा और गैरिक वस्त्र प्राप्त करने की इच्छा से आया मां शारदा ने सहर्ष उसकी इच्छा पूर्ण की इससे वह अत्यंत प्रसन्न हुआ संध्या के समय वह काली मामा की घर बैठकर माँ जगदम्बा के भजन गा रहा था मां शारदा को विवेचन बहुत अच्छे लगे उनके साथ उनकी भतीजियां राधु, माकू नलनी एक दो भ्रातृबंधुएँ तथा अन्य कुछ भक्त महिलाएं बैठी थीं एक भ्रातृवधु ने कहा मां ने इस युवक को साधु बना दिया है इस पर माँकू ने मंतव्य देते हुए कहा हाँ देखो हमारी बुआ ने क्या किया है वे इन अच्छे युवकों को संन्यासी बना रही हैं इनके माता पिता ने इन्हें बड़े कष्ट से बड़ा किया है उनकी सभी आशाएं इसमें केंद्रित हैं उन्होंने उनके बारे में कितनी आशाएँ की होंगी वे सब अब भग्न हो गई हैं और यह युवक अब क्या करेगा या तो ऋषि के जाकर भिक्षा मांगेगा या फिर किसी अस्पताल में रोगी की टट्टी पे साफ साफ करेगा क्यों विवाह करके संसार चलाना भी तो धर्म है सुनो बुआ यदि तुम इस तरह उन्हें साधु बनाओगी तो महामाया तुमसे नाराज़ हो जाएगी यदि वे साधु होना चाहें तो अपने से होवें तुम उनके साधु होने में कारण क्यों होती हो मां शारदा ने उत्तर दिया सुन को, ये सब दिव्य शिशु हैं ये संसार में आघ्राण पुष्प की तरह पवित्र रहेंगे इससे अच्छा और क्या हो सकता है तूने स्वयं देख लिया है कि सांसारिक जीवन क्या सुख देता है तूने इतने दिनों में मुझसे क्या सीखा सांसारिक जीवन के प्रति इतना आकर्षण क्यों जितनी पार्श्विक प्रवृत्ति क्यों इससे तुझे क्या सुख मिलता है क्या तुम स्वप्न में भी पवित्र जीवन के आदर्श के बारे में नहीं सोच सकती क्या तू अपने पति के साथ अभी भाई बहन की की की तरह तरह नहीं रह सकती? सुअर जीने की यह कैसी इच्छा संसार की इस ज्वाला ने मेरे हार जला डाले हैं। अपनी काम प्रवृत्ति को कई वर्षों तक पूरी तरह नियंत्रित रखने में समर्थ एवं मन बचन कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग उच्चतर स्तर पर अप्रत्याशित क्रियात्मक शक्ति अर्जित कर लेते हैं वे ही वस्तुतः जीवन का आनंद यहाँ तक कि शारीरिक आनंद ले सकते हैं क्योंकि वे ही अपने देह और मन के स्वामी होते हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार परिचालित कर सकते हैं एक अच्छे घुड़सवार को अपने घोड़े पर सवारी करने तथा उसे अपने निर्देशों का पालन करवाने में बहुत आनंद आता है संसारी लोग पूर्ण ब्रह्मचारी को उसकी देह में जो आनंद मिलता है उसको ही नहीं जानते उसके मन के आनंद की तो बात ही क्या अविवाहित साधकों को चेतावनी श्री राम सदा अपने शिष्यों को विशेषकर युवकों को कामली कांचन के प्रलोभनों से सावधान किया करते थे लेकिन अपने पास उपदेश के लिए आने वाली महिलाओं को वे कहा करते थे पुरुष के माया जाल से सावधान रहना चाहिए चाहे वह निकट संबंधी ही क्यों न हो मन वचन और कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता साधक द्वारा उपलब्ध वास्तविक ब्रह्मचर्य की मात्रा के द्वारा ही उसकी समग्र प्रगति का अंकन होता है प्रत्येक को विपरीत लिंग के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में सतर्क होना चाहिए वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ संभोग वर्जन से अनंत गुना कहीं अधिक है सभी अविवाहित व्यक्तियों को चाहे वे कोई भी होवे विपरीत लिंग के स्त्री और पुरुष के संग से दूर रहना चाहिए और प्रयत्नपूर्वक यौन भाव का विपरीत चिंतन करना चाहिए विशेषकर आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में बहुत से लोगों में काम प्रवृत्ति बलवती हो जाती है भूमि में अच्छी तरह खाद और पानी देने से वांछनीय पौधों के साथ साथ झाड़ छंखाड़ भी खूब बढ़ने लगते हैं इन झाड़ झंखाड़ों के सिर उठाने पर उन्हें उखड़ फेंकना पड़ता है अन्यथा वे अच्छे पौधों पर पूरी तरह से छा जाएंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे इसका अर्थ यह है कि साधना के प्रारंभिक कुछ वर्षों में हमें हमारे संघ के बारे में अत्यंत सावधान रहना चाहिए या कभी ना सोचो कि तुम इतने बलवान हो कि इस निर्देश की तुम्हें आवश्यकता नहीं है विपरीत लिंग के लोगों के साथ समय व्यतीत न करो चाहे वे कितने ही पवित्र क्यों न हो वास्तविक उदात्तीकरण की परिणति स्वरूप अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण रूपांतरण के पूर्व तक एकाग्रता का प्रभाव काम कल्पना पर भी पड़ता है जैसे अहित कर प्रतीत होते वाले कल्पना चित्र अधिक स्पष्ट और जीवंत हो उठते हैं और आपातः हानिकारक भावनाएं प्रबल वासनाएं बन जाती है काम जागरण केवल स्थूल रूप में ही नहीं होता सूक्ष्म आकर्षण सूक्ष्म प्रकार की से बुरी होती हैं क्योंकि प्रारंभिक साधक उत्तेजना है और इसीलिए बहुत से साधकों को कष्ट उठाना पड़ा है संगति के विषय में लापरवाही बरतने के दुष्परिणामों को बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित करने वाली एक रोचक कथा है एक बार एक ऊट ने एक अरब के तंबू के भीतर अपनी नाक को घुसेड़ा अरबी व्यक्ति ने आपत्ति की तो ऊट ने कहा ओह मैं तो आपके कक्ष में अपनी नाक सिर्फ कुछ देर के लिए रखना चाहता हूं, अधिक कुछ नहीं। किंतु हूँ धीरे, धीरे उसने अपने क्रूप मुंह को और उसके बाद पूरे शरीर को दरवाजे के भीतर घुसेड़ दिया और जब मालिक ने उसकी उपस्थिति पर आपत्ति की तो उसने कहा अगर आप अपने मकान में मेरी उपस्थिति पसंद नहीं करते तो आप बाहर चले जाइए मैं नहीं जाता काम कभी सेवा कभी दया कभी कर्तव्य आदि के रूप में आता है हमारा मन सदा हमें उसके वास्तविक हेतु के बारे में चलने के लिए तैयार रहता है मन वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना आध्यात्मिक जीवन में कोई उपलब्धि संभव नहीं है अचेतन और अवचेतन मन सदा हमें क्षति पहुंचाना चाहते हैं और वे धैर्यपूर्वक इसके अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं अतः तुम्हें बीच बीच में अपने मन की अच्छी तरह फटकारते रहना चाहिए उसे प्रबल सुझाव दो और नियंत्रण में रखो आखिर स्वामी तुम हो मन नहीं ऊंट को भीतर मत घुसने दो अन्यथा उसे पुनः बाहर करने में तुम्हें बहुत कठिनाई होगी